महाभारत शांति पर्व अष्टा विंशत्यधिक त्रिशतमोध्याय है शिष्यों के जाने के बाद ब्यास जी के पास नारद जी का आगमन और ब्यास जी को वेद पाठ के लिए प्रेरित करना तथा ब्यास जी का सुखदेव को अनध्याय का कारण बताते हुए प्रवह आदि सात वायुओं का परिचय देना जी कहते हैं अपने गुरु व्यास के इस उपदेश को सुनकर उनके महातेजस्वी शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और आपस में एक दूसरे को हृदय से लगाने लगे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 अन्योन्न संविभाष्यव सुन् मनस पुनः विज्ञापय स्म गुरु पुनर्वाक्य विशारदा इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके गुरु और शिष्य सभी मनी मन बड़े प्रसन्न हुए तदनंतर प्रवचन कुशल शिष्यों ने गुरु से इस प्रकार निवेदन किया दस्मान महिम गुम कांक्षितम नो महामुनि वेदान कधा कर तुम यदि रुचितम प्रभो महामुनि अब हम इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं वेदों के अनेक विभाग करके उनका प्रचार करना ही हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है प्रभो यदि आपको यह रुचि जान पड़े तो हमें जाने की आज्ञा दें शिष्याण वचनम श्रुवा परा सरसुत प्रभु प्रत्युवाच तथो वाक्यम धर्म सहित शिष्यों की आवाज सुनकर परास नंदन भगवान व्यास व्या धर्म और अर्थ युक्त वचन बोले क्षतिम वेबलोकम वा गम्यता रोचते आ प्रमाद कार्यो ब्रह्म ही प्रचुरतल शिष्यों यदि तुम्हें यही अच्छा लगता है तो तुम पृथ्वी पर या देवलोक में जहाँ चाहो जा सकते हो परंतु प्रमाद न करना क्योंकि वेद में बहुत सी प्ररोचनात्मक श्रुतियाँ हैं जो ब्याज से अर्थात फलों का लोभ दिखाकर धर्म का प्रतिपादन करती है तेनुज्ञाता सर्वे गुरुणा सत्यवादि जगमोह प्रदक्षिण करवाद्य सत्यवादी गुरुजी यह आज्ञा गुरु की आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर कर प्रणाम किया तत्पश्चात वे व्यास जी की परीक्षा करके वहाँ से चले गए औतिर अहम अहिमते थ चातुर्होत्र कल्पय संयाजी अंत विप्रांश विशस्तथा। पूज्यमाना द्विजित्यमोधमाना गृह रता याजनाध्यापन रहता श्रीमंतो लो पृथ्वी पर उतर कर उन्होंने चातुर्होत्र कर्म अग्निहोत्र से लेकर सोमयाग तक का प्रचार किया और गृहशास्त्रम में प्रवेश करके ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों के यज्ञ कराते हुए वे द्विजातियों से पूजित हो बड़े आनंद से रहने लगे यज्ञ कराने और वेदों की शिक्षा देने में ही वे तत्पर रहते थे इन्हीं कर्मों के कारण वे शिव सम्पन्न और लोक विख्यात हो गए थे अवतीर्णेश शिष्येश व्यास पुत्र सहायवान दृष्टिम ध्यान परो धीमान एकांत समुपा शिष्यों के पर्वत से नीचे उतर आने पर व्याजी के साथ उनके पुत्र सुखदेव के सिवा और कोई नहीं रह गया वे बुद्धिमान ब्याजी एकांत में ध्यान मग्न होकर चुपचाप बैठे थे पदे उसी समय महातपस्वी नारद जी उस आश्रम पर पधार कर व्याजी से मिले और मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में उनसे इस प्रकार बोले भो भो ब्रह्मिष्ठ ब्रह्म वर्तते एको को ध्यान परस्तुष्टि किम से चिंत हे ब्रह्मर्षि वासिष्ठ आज आपके इस आश्रम में वेद मंत्रों की ध्वनि क्यों नहीं हो रही है आप अकेले ध्यान मग्न होकर चुपचाप क्यों बैठे हैं जान पड़ता है आप किसी चिंता में मग्न हैं ब्रह्मगोस विरही पर्वत न सोभते रजता तमसा चोम सो, सो पप्लव यथा न भ्राजते यथा पूर्व निषादालय देवर्षे गणजुष्टि वेदध्वनि निराकृत वेदध्वनि न होने के कारण इस पर्वत की पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है रज और तम से आछन्न हो य राहुगस्त चंद्रमा के समान जान पड़ता है देवर्षियों से सेवित होने पर भी यह शैल शिखर ब्रह्म घोष के बिना भीलों के घर की तरह श्रीहीन प्रतीत होता है ऋषियवास्ंधर्वाच महोज वियुक्ता ब्रह्म घोषेण न भ्रजन्ते यथा पुरा यहाँ के ऋषि देवता और महाबली गंधर्व भी ब्रह्म घोष से विमुक्त हो अब पहले की भांति शोभा नहीं पा रहे हैं नारदस्य से चुनाव कृष्णदेपा नो ब्रवीद महर्षि प्रोक्त वेदवाद अवच क्षण एक मनोनुकूल भानती भाष सर्वदर्शी चर्व कूहल नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण कृष्णद्वैपान व्यास ने कहा वेद विद्या के विद्वान महर्षि आपने जो कुछ कहा है यह मेरे मन के अनुकूल ही है आप ही ऐसी बात कह सकते हैं आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी और सर्वत्र की बातें जानने के लिए उत्कंठित रहने वाले हैं त्रिसुलोकेशभूतम सर्व तव मते तदाज्ञापय विप्र ब्रूहि किम कर्माणितें तीनों लोगों में जो बात होती है या हो चुकी है वह सब आपकी जानकारी में है ब्रह्मष्य बताइए आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ ये ब्रह्मष्य तदुदाह विमुक्त से हिष्य भय नात हृष्ट हमिद ब्रह्मर्षि नारद इस समय मेरा जो कर्तव्य है उसे भी बताइए अपने प्यारे शिष्यों से बिछुड़ जाने के कारण इस समय मेरा यह मन विशेष प्रसन्न नहीं है अनाम मलं। मलं को नारद अनापेद्राह्मणस्या्रत मलम पृथिव्या कौतूहल नारद ने कहा देव, देव... वेद पढ़कर उसका अभ्यास पुनरावृत्ति न करना वेदाध्ययन का दूषण है व्रत का पालन न करना ब्राह्मण का दूषण है वाहक देश के लोग पृथ्वी के दूषण हैं और नए खेल तमाचा देखने की लालसा स्त्री के लिए दोष की बात है अधीयता भवान वेदां साधम पुत्रेण धीमता विधुन्मन ब्रह्म घोषेण रक्षो भय कृतम आप अपने वेदोच्चारण की ध्वनि से राक्षस भय अंधकार का नाश करते हुए पुत्र जी के साथ वेदों का स्वाध्याय करते नारद श्रुवाभ्यास परम धर्मेदेवाच संघ वेदाभ्यास दृढ़ व्रत भिष्म जी कहते हैं युद्धि नारद्य की बात सुनकर परम धर्मज्ञ व्यास जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और हर्ष में भरकर वे वेदाभ्यास रूपी व्रत का पूर्वक पालन करने लगे सुखेन सपुत्रेण वेदाभ्यास मथा करोथ स्वरेणोच्चयक्षण लोका नापूर नि उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव के साथ शिक्षा के निमानुसार उच्च स्वर से तीनों लोकों को परिपूर्ण करते हुए से वेदों की आवृत्ति आरंभ कर दी तयोरभ्य सतोरे वह नाना धर्म प्रवादिन वातोतिमात्र प्रभुबहु समुद्रान नाना प्रकार के धर्मों का प्रतिपादन करने वाले वे पिता पुत्र उक्त रूप से वेदों का अभ्यास कर ही रहे थे कि समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोड़ के आंधी चलने लगी अध्याये ते तथोनध्यात शुक्रवार कौतूहल तब अन्यय काल बताकर व्यास जी ने अपने पुत्र को वेद पढ़ने से उस समय रोक दिया उनके मना करने पर सुखदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई अप्रेक्षत पितरम ब्रह्मण कुम वायूरभूदय आख्या तो सर्वं भवुसर्वेटित उन्होंने अपने पिता से पूछा ब्रह्मण इस वायु की उत्पत्ति किससे हुई है आप वायु की सारी चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें सुख से तद्वच श्रुवा व्यास परम विस्म अनाध्याय निमित्ते स्म वचनम अब्रवी सुखदेव जी का यह वचन सुनकर व्यास जी अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे और अनुध्याय के कारण पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार बोले साचापि दिव्यक्तः सत्व व्यवस्थितः बेटा तुम्हें स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल है तुम रजोगुण और तमोगुण से रहित होकर सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो आदर से स्वामी व्छायाश्य सहात्म यस्यात्मने स्वयं वेदा बुद्ध्यासमुचित जैसे लोग दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं उसी प्रकार तुम बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करते हो अतः स्वयं ही वेदों को अपने भीतर स्थापित करके बुद्धि द्वारा अनाध्याय के कारणभूत वायु के विषय में विचार करो देवजान चरो विष्ण पितृ्याणच तामस द्वात प्रेत पंथानी चाधस्त मरकर ऊपर के लोकों में जाने वाले और नीचे के लोकों में जाने वाले मनुष्यों के लिए दो मार्ग हैं एक तो देवयान जो कि विष्णु लोक का मार्ग है अतः सात्विक है दूसरा पितृयान जो कि तामस है पृथिव्या अंतरिक्षे चमती वायव सप्तवायु मार्गा बही निपोधान पुर्वश पृथ्वी पर या आकाश में जहाँ भी हवा चलती है उसके बहने के लिए सात मार्ग हैं। तुम क्रमशः उनका वर्णन सुनो तत्र देवगुण साध्या महाभूता महाबला नेप्यभवत्तपुत्र समानो नाम दुर्जयः पृथ्वी और आकाश में जो महाबली और महान भूतस्वरूप साध्य नामक देवगण अदृश्य भाव से रहते हैं उनके दुर्जय पुत्र का नाम है समान उदानस्त पुत्रो भूद्यान स्तःवस्त अपनस्तु गेय प्राणश्चा तथोपर समान का पुत्र है उदान उदान का पुत्र है व्यान उसके पुत्र का नाम अपान जानना चाहिए और अपान से प्राण की उत्पत्ति हुई है अनपत्योभव प्राणो दुर्घ स शुतापर पृथक कर्म ते प्रवक्षाबी यथात प्राण के कोई संतान नहीं हुई, वह शत्रुओं को संताप देने वाला और दुर्जा है उन सब के कर्म पृथक पृथक हैं जिनका मैं तुमसे यथावत रूप से वर्णन करता हूँ प्राणनाम सर्वतोवायुच्चेटाम वर्तयते पृथक प्राणनाचव भूतानाम प्राण इत वायुदेव प्राणियों की पृथक पृथक समस्त चेष्टाओं का संपादन करते हैं तथा संपूर्ण भूतों को अनुप्राणित अर्थात जीवित रखते हैं इसलिए प्राण कहलाते हैं प्रेरियत भ्रंसातान् धूमजांश्चोच प्रथम प्रथम हे पार्गे प्रवो नाम यो नीलह जो धूम तथा गर्मी से उत्पन्न बादलों और आलो को ओलों को इधर से उधर ले जाता है वह प्रथम मार्ग में प्रवाहित होने वाला प्रवह नामक प्रथम वायु है अम्बरे स्नेह अभ्येत्य विद्युभ्य महाद्वीति आवाहो नाम संवाति द्वितीय स्वतन ओ नदन जो आकाश में रस की मात्राओं और बिजली आदि की उत्पत्ति के लिए प्रकट होता है वह महान तेज से संपन्न द्वितीय वायु आवह नाम से प्रसिद्ध है वह बड़ी भारी आवाज के साथ बहता है उदय ज्योतिषा सत्व सोमादीना करोती अंतर्देहेश चोदान यम वह वदंती वायुधाये तेजलम समुद्रेभ्यो वायुर्धारे जलम उधत्याद तेपो जीवमूतेभ्योमरेलह योद्भिदीमूता पर्जनयान प्रयक्षति उद्भवों नाम बरहिष्ठ अंत सदागति जो सदा सोम सूर्य आदि ग्रहों का उदय एवं उद्भय करता है मन पुरुष शरीर के भीतर जिसे उदान कहते हैं जो चारों समुद्रों से जल को ऊपर उठाकर कर नामक मेघों में स्थापित करता है तथा जीमूत नामक मेघों को जल से संयुक्त करके उन्हें पर्जन्य के हवाले कर देता है वह वा महान वायु उद्वह कहलाता है जो तृतीय मार्ग पर चलने के कारण तीसरा कहा गया है समूह महान बहुधा ये ननिता पृथक घना वर्ष मोक्ष ते भवंत घना संगतायेन चाब्धाती नदता रक्षण समूता मेघत्वया चोसौ वहति भूता चतुर्थ संबहू नामुस गिर्मर्दन जिसके द्वारा इधर उधर ले जाए गए अनेक प्रकार के महामेघ घटा बांधकर जल बरसाना आरंभ करते हैं खटा के रूप में घनीभूत होने पर भी जिसके प्रेरणा से सारे बादल फट जाते हैं फिर वे वेणुनाथ के समान शब्द करने के कारण नर कहलाते हैं तथा प्राणियों की रक्षा के लिए पुनः जल का संग्रह करके घनीभूत हो जाते हैं जो वायु देवताओं के आकाश मार्ग से जाने वाले विमानों को स्वयं भी वहन करता है वह पर्वतों का मानमर्दन करने वाला चतुर्थ वायु संवह नाम से प्रसिद्ध है ये नेगवताेणुता ना वायुना सहिता में बलाहका दारुणोत्तसंचारो नवसुमा पंचम स महावेगो विवो नम मार जो रुक्ष भाव से वेग पूर्वक महान शब्द के साथ बहकर बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देता और उखाड़ फेंकता है तथा जिसके द्वारा संगठित हुए प्रलयकालीन मेघ बलाहक संज्ञा धारण करते हैं जिस वायु का संचरण भयानक उत्पात लाने वाला होता है तथा जो आकार से अपने साथ मेघों की घटाएं लिए चलता है उस अत्यंत वेगशाली पंचम वायु को विव नाम दिया गया है ये प्लवा दिव्या वहंत्यापो विहाय सा पुण्य चाकाश गंगायांष्टभ्य तो ठती दूराह यस्कर स्मृदिवाकसुसहस्रशहन भाती वसुंद यस्मा पोमो नो मृत षष्ठ परि वह स वायुर्जय ताम्बर जिस वायु के आधार पर आकाश में दिव्य जल ऊपर ही ऊपर प्रवाहित होते हैं जो आकाश गंगा के पवित्र जल को धारण करके स्थित हैं और जिसके द्वारा दूर से ही प्रतिहत होकर सहस्त्रों किरणों के उत्पत्ति स्थान सूर्य सूर्यदेव जिससे यह पृथ्वी प्रकाशित होती है एक ही किरण से युक्त जान पड़ते हैं तथा जिससे अमृत के दिव्य निधि चंद्रमा का भी पोषण होता है वह विजयशीलो में श्रेष्ठ छठा नाम से प्रसिद्ध है सर्वणृता प्राणन जोन काले्र यस्य यमत वर्तेत वर्ते मृत्युभवस्वता बूबू सम्य मेक्षता बुद्धिया सांतयाध्यात्म ध्यानाभ्या यो कल्पते कलपते यम सामगे नोत प्रतिपेधीरे दक्ष से दसपुत्राण सहसाणी प्रजापते येन स्पृष परूत या तेव ना बहूनाम परु सह दूरते क्रम जो वायु अंतकाल में संपूर्ण प्राणियों के प्राणों को शरीर से निकालता है जिसके इस प्राण निष्कासन रूप मार्ग का मृत्यु तथा वैवस्पत यम अनुगमन मात्र करते हैं तथा अध्यात्म चिंतन में लगी हुई शांत बुद्धि के द्वारा भली भाती अनुसंधान करने वाले तथा ध्यान के अभ्यास में ही सानंदरत रहने वाले पुरुषों को जो अमृतत्व देने में समर्थ है जिसमें स्थित होकर प्रजापति दक्ष के दस हजार पुत्र संपूर्ण दिशाओं के अंत में पहुंच गए तथा जिससे स्पर्शित होकर विलीन हुआ प्राणी यहां से केवल जाता है वापस नहीं लौटता उस सर्वश्रेष्ठ सप्तम वायु का नाम परावह है उसका अतिक्रमण करना सभी के लिए सर्वथा कठिन है एवं ए ते दुत्र मारुता परमाद्भुता अनारतं ते संवाधारिण इस प्रकार ये सात मरुद्गण द्वितीय के अत्यंत अद्भुत पुत्र हैं इनकी सर्वत्र गति है ये निरंतर बहते और सबको धारण करते हैं एक तत्त तो महदाश्चर्य जलियम सर्वतोत्तम कंपिता सहसा तेज पायुनाती यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अत्यंत वेग से बहते हुए उस वायु के द्वारा यह पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय भी काप उठा है विष्णु निःश्वासवा तो यदा बेग समीरिता सह सोधते ताज प्रव्यदा अर्थात यह भगवान विष्णु का निश्वास है जब कभी सहसा व निःश्वास वेग से निकल पड़ता है उस समय यह सारा जगत व्यथित हो उठता है तस्मात् ब्रह्मविद वेदान नाधीयते वाजती वायुर्वायुभम झुकतम ब्रह्म तत्पीड़ित भवे इसलिए ब्रह्मविदता पूर्व प्रचंड वायु अर्थात आंधी चलने पर वेद का पाठ नहीं करते हैं वेद भी भगवान का निश्वास ही है उस समय वेद पाठ करने पर वायु को वायु से भय प्राप्त होता है और उस वेद को भी पीड़ा होती है एता बद उक्वा वचनम परा सरसुतः प्रभु उक्वा पुत्रम अधिस्वेती जो म गंगा के विषय में यह बात कहकर पराशर नंदन भगवान व्यास अपने पुत्र सुखदेव से बोले अब तुम वेद पाठ करो जो कहकर वे आकाश गंगा के तट पर चले गए इति महाभारते शांति परमि मोक्षधर्म परमड़ि अनाध्याय निमित्त कथन नाम अष्टाविश्तेकशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में अनाध्याय के कारण का कथन नामक तीन सौ अट्ठाईसवां अध्याय पूरा हुआ